लेसन 45 पेज नंबर 289 बारिश के बावजूद बच्चे खेलते रहे बावजूद सर्दी के बच्चे पढ़ते रहे बावजूद गर्मी बच्चे काम करते रहे डर के मारे वह महिला कांप रही थी मारे डाकू के वह महिला रो रही थी तुम्हारे बिना मेरा जीवन अनर्थ है इंसान पानी के बगैर कुछ दिन तक ही जिंदा रह सकता है बिना बच्चों के घर सूना लग रहा है मैं चाय बगैर चीनी के पीती हूं पेज नंबर टू नाइन्टी बिना तुम्हारे विश्वास मेरी मेहनत अनर्थ है इस डिजिटल जमाने में भी अनुपम जी बगैर मोबाइल फोन बगैर टीवी बगैर वाहन वाले नागरिक थे तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है सिवा तेरी आवाज के संसार में रखा क्या है बॉलीवुड के सितारे एक्टिंग के अलावा साइड बिजनेस भी करते हैं स्मार्टफोन का कैमरा अलावा फोटोग्राफी के और भी कई खास काम कर सकता है बाजारों में रात के समय पहरा देने की बजाय पहरेदार सो जाते हैं प्रधानमंत्री काला धन वापस लाने के बजाय काले धन वालों के साथ घूम रहे हैं सरदार पटेल के समर्थवान नेतृत्व की बदौलत ही सोमनाथ मंदिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के तौर पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ आप लोगों के प्रयास के बदौलत इस नगर का इतिहास बदल जाएगा बदौलत तुम्हारी हम कामयाब हो पाएंगे बदौलत आपके हम लोगों की जान बच गई राम के आने के बजाय हम आए हैं बजाय राम के आने के हम आए हैं राम के आए बजाय हम आए हैं बजाय राम के आए हम आए हैं बिना काम किए वह चला गया काम किए बिना वह चला गया मुझसे बगैर पूछे बाहर मत जाओ कर्मचारी आपको खबर दिए बगैर चला गया हो कामयाब नारा पहरा पहरेदार पुनः प्रतिष्ठित विरासत सांस्कृतिक सामर्थवान सितारा सुना